हरे हे ओमम समिधाग्निम् दोवस्यत दूतैरवोधयता तेतिम अस्मिन् हव्य जोहोतम अर्थात हे अग्निदेव आप समिदावान हैं हम आपकी परिक्रमा करते हैं आप हमारे अतिथि हैं हम घी से आपको जगाते हैं आप इसमें हवि होमने की कृपा कीजिए हे अग्नि आप प्राण स्वरूप हैं आपको अपनी बुद्धि के ऊपर ही धारण करें आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए आप सुमुख हैं आप ज्योति रूप धन वाले हैं हे अग्नि आप ज्योतिमान हैं आप इसी रूप में यहां से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए हम कल्याणकारी स्तुतियों से आपकी अर्चना करते हैं आपकी ये बड़ी-बड़ी लपटें सूर्य की तरह चमकती हैं आप अपने इन लपटों से अपनी संतान के प्रति हिंसा मत कीजिए अग्नि के गरजने की आवाज में के गरजने की आवाज के समान है पृथ्वी को में के समान भी विगोते हैं समिदावान अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं अग्नि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के मध्य चमकते हैं अग्नि द्वारा बुलाने के लिए बोले गए मंत्र को सुनते हैं आगने सूर्य के समान भाषित होते हैं अग्निदेव द्वारा बुलाने के लिए गाए गए मंत्रों को सुनते हैं हे जल देवी आप इस भस्म को स्वीकार करने की कृपा कीजिए आप इससे लौकिक को सुगंधित बनाने की कृपा कीजिए वरुण देव पत्नियों सहित इसके प्रति नमन तथा इसे इसी प्रकार धारें जैसे माता पुत्र को धारण करती हैं हे अगने जल में आपकी अहस्तिति है आप जल के साथ औसत धारण करते हैं औषधियों के गर्भ से बार-बार प्रकट होते हैं हे अगने आप औषधियों का गर्भ हैं आप वनस्पतियों का गर्भ हैं आप सभी प्राणियों का गर्भ हैं आप सभी जलों का गर्भ हैं भस्म से आप अपने मूल स्थान को प्राप्त होइए आप जल के साथ मिलिए आप पुनः ज्योतिष्मान होइए आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए हे अग्नि आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए आप पृथ्वी पर ऐसे शयन कर रहे हैं जैसे संतान मां की गोद में सो रही हो आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए हे अग्नि आप हमें पुनः ऊर्जास्वी बनाइए आप हमें पुनः आयुष्मान बनाइए आप हमें पुनः पाप से बचाइए हे अग्नि आप हमें पुनः धन के साथ प्राप्त होइए आप वर्षा की धारा से पृथ्वी पर सारी वनस्पति को बढ़ाने की कृपा करें आप हमारे इन वचनों को सुनिए प्रसन्न व्यक्ति आपकी उपासना करता है रुष्ट व्यक्ति आपको कोसते हैं हम आपके तन का वंदन करते हैं हे अग्नि आप धन के स्वामी हैं आप धन दाता हैं आप हमारे दोषियों को दूर करने की कृपा कीजिए सर्वकर्मा अग्नि के लिए सह ए अग्नि आपको आदित्य रुद्र वसो पुनः प्रज्वलित करने की कृपा करें अग्नि धनस के नेता हैं यज्ञ से यजमान आपको बार-बार प्रज्वलित करने की कृपा करें घी से आप अपने शरीर की बढ़ोतरी करने की कृपा करें आप अपने यजमान की कामनाएं पूरी करने की कृपा करें नए पुराने जो भी यमदूत यहां हों वे दूर बहुत दूर चले जाएं बहुत दूर हट जाएं पृथ्वी का यह स्थान यमराज ने स्वयं यज्ञ हेतु हमारे पूर्वजों को देने की कृपा की है हे उषा आप सम्यक ज्ञान हैं आप कामनाएं धारण करती हैं आप हमारे लिए भी कामना धारण करने की कृपा करें आप भस्म और अग्नि के पूरक हैं धरति पर वालों की पत्ली रेखाएं विछाई गई हैं। आप चारों और स्थापित होने की कृपा कीजिए, आप ऊपर की और स्थापित होने की कृपा कीजिए, आप युज्य कोसरे यस्कर बनााइए। वह वहीं अगनी है जैसे सोम के ररोप में इंद्रदव अपने जठड़रा में उहरते हैं। यहँ हजार गुना है, अन््यमय है बलदाई है। सर्वग्य है हजारों के द्वारा इनकी स्पुत की जाती है। हे अगने, आपका जो ब्रचत्व स्वर्ग लोक में है वही ब्रचत्व पृथ्वी लोक में है वही ब्रचत्व औषधियों में है वही ब्रचत्व जलो में है जिसे आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया वही यह सूर्य है वह सभी मनुष्यों को देखने वाला है हे अग्नि आप स्वर्ग लोक से सीधे जाते हैं देवगण हमारे बुद्धि को ऊंचाई की ओर प्रेरित करते हैं जो सामने सूर्य के रूप को भाषित है और जो नीचे जल के रूप में स्थित है आप दोनों प्रकार के जलों की बरसात करने की कृपा करते हैं हे Agne पशुओं का हित साधने वाले लोक में व्यापक मन के साथ प्रेम रखने वाली बीमारियां दूर करने वाले अन्न देने वाले वर्षा करने वाले इष्ट सिद्धि करने वाली अग्नियां प्रेम पूर्वक इस यज्ञ का सेवन करती हैं हे Agne आप बहुकर्मा हैं आप यजमान के लिए गाय के दूध से घी आदि का दान दीजिए हमें पुत्र संतान दीजिए हमारी संतान हमारा और आगे वंश बढ़ाएं हमारी यह कल्याणकारी बुद्धि हमें प्राप्त हो हे Agne आपके यह वेदी ऋत को जन्म देने वाली है इसी से उत्पन्न होकर आप चमकते हैं आप यह जानते हुए इस पर चढ़ने की कृपा कीजिए आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए हे अग्नि अब आपके स्थापना कर दी गई है अब आप अंग अंग में रमने की कृपा कीजिए आप चित्त हैं अब आप विराजिए आपको चारों ओर स्थापित कर दिया गया है आप चित्त से स्थापित होने की कृपा कीजिए हे अग्नि लोक को पूर्ण से जो जगह रह गई है आप उन छेदों को भरने की कृपा कीजिए आप वहां स्थिर होकर स्थापित होने की कृपा कीजिए आपको इंद्रदेव अग्नि और बृहस्पति देव ने यहां स्थापित किया है स्वर्ग लोक से जो जल निकलता है उससे सोम सोपा पाते हैं देवों के जन्म और प्रत्येक यज्ञ में यह सोम इस स्वर्गीय जल से परिपक्व होता है सभी वानियां समुद्र के समान विस्तृत हैं वे वानियां रतियों में महारथी इंद्रदेव की महिमा का गुणगान करती हैं इन्द्रदेव बलवानों में सर्वाधिक बलशाली हैं इन्द्रदेव पालकों में श्रेष्ठ पालक हैं हे इन्द्रदेव हम समान मति वाले हैं हम सब आपस में प्रिय हैं हम सब प्रकाशवान हैं हम सब एक साथ प्रेरित हैं हम सब समान और तेजस्वी हैं हमारे यज्ञ का सफलतापूर्वक समापन हो हे Agne हमारे मन समान हों हमारे संकल्प समान हों आप पुरियों के स्वामी हैं आप हमें ऊर्जास्वी बनाइए आप यजमान के लिए ऊर्जा धारिए हे अग्ने आप नगरों के स्वामी हैं आप धनवान हैं आप पुष्टिमान हैं आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए आप यहां अपने मूल स्थान में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप सर्वज्ञ हैं आप हमें समान मन वाला बनाइए आप हमें समान चित्त वाला बनाइए आप हमें समान श्रद्धा वाला बनाइए आप यज्ञ में हिंसा मत कीजिए आप यज्ञपति हैं आप आज हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए जैसे माता पुत्र को धारती है वैसे ही उरवा कल्याणकारी अग्नि को धारती है समस्त देवगण और ऋत द्वारा एक के भाव से प्रेरित पुरवा को प्रयापति विश्वकर्मा पास से मुक्त करने की कृपा करें हे दुष्ट दल आप चारों ओर से तस्करों का नाश करने में समर्थ हैं आप विशिष्ट शक्तिवान हैं आप दस्युओं को छोड़कर अन्य लोग हमें दीजिए हे देवी आपके लिए हमारा नमस्कार हे निरते आप तेजस्वी हैं आप शक्तिमान हैं आप लौह जैसे दृढ़ हैं आप हमें सांसारिक सत्व बंधन से मुक्त कीजिए यजमान को यमलोक से उत्तम स्वर्ग लोक में पहुंचाने की कृपा करें हे निरते आप रौद्र स्वभाव वाले हैं हम जनमान मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आहुति भेंट करते हैं भले ही लोग आपको भूमि कहते हैं पर वे आपको सब ओर से सर्वज्ञ मानते हैं नृत्य देवी उन बंधनों को काटती हैं जिन पाशों से आपकी गर्दन को जकड़ रखा है आप उन पाशों से छुड़ाइए आप पोषक अन्न को ग्रहण कीजिए आप हमें धन दीजिए देवी आपके लिए हमारा नमस्कार हे अग्नि आप वास दाता हैं आप धन दाता हैं आप रूपवान हैं आप अभिष्ट फल दाता हैं आप सुविधा देव जैसे प्रकाशवान हैं सत्य रूपी धर्म वाले हैं युद्ध में इंद्र देव की भांति स्थिर रहने वाले हैं आप कवि हैं आप धीर हैं देवों के अच्छे मन के लिए आप हल को बैल के साथ जोड़े जाते हैं